बिहार दूरा खेलता लाज शर्म नहीं आती कि ब्रमा देख के क्या कहेंगे इतना बड़ा इतना बड़ा कि छोटे बच्चे के साथ खेले तो बड़े आदमी में जरा शर्म आती है जरा सा अकेले में तो खेल लेता है पर दस आदमी आ गए तो बोले जरा बच्चे बढ़ा देता बोले भी तुम जाओ पर तो बच्चे में बच्चे बने खेलते हैं लाल शर्म का नाम नहीं प्रतिष्ठा इज्जत का नाम नहीं ये नहीं सोचते कि ये क्या कहेंगे ये लोग इतने बड़े बड़े लोग कि ये अहीर और अहीर बालक और ये अहिरीनी गारिनी स्त्रियां इनके साथ इतना मेल जोल ये कैसी चीज है इतने बड़े जो सर्वनियंता सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर हैं पर इनके तो मन में चाव लगा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज यही तो इन गायों की और इन बजरमणियों के जीवन धारण की सफलता ये कृार्थता की पराकाष्ठा है भगवान इससे परी होगी क्या इन गोपरमणियों को इन गायों को केवल धन्य ओ महाराज केवल इन्हीं को नहीं ओ भाग्य महोभाग्यम नंद गोप ब्रजु कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम इन केवल गायों और गोपियों को ही नहीं नंद व्रज के आदिवासी मात्र को ये परम सौभाग्य अनुचरीय सौभाग्य प्राप्त है भगवान ये धन्य हो गए नंद बाबा के गोपराज नंद के ब्रज में जिनको आज स्थान मिल गया जिनको यहाँ जन्म लेने का आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया कहीं भी उनकी उनके भाग्य की तुलना नहीं हो सकती भगवान अहोभाग्यम अहोभाग्यम कौन बड़ाई करे इनके भाग्य की क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का प्रेम दान प्रेम वितरण रस वितरण कहीं किसी को किसी प्रकार से हुआ ही नहीं हुआ किसी आवर में में हुआ किसी दूसरे पात्र में रख करके हुआ परन्तु खुला मुक्त किसी प्रकार की दूसरी आवर्जना से शून्य निरावरण परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म का ये रस वितरण इस व्रज में ब्रज के पशु पक्षी व्रज के वृक्षलता वृज के ये ब्रज के गुम और ब्रज की बेलें बल्दरिया इन सब को रसदान किया सबसे खेले ऐसे नहीं कि महलों में रह करके आराम कुर्सियों पर बैठे रहे हूँ सिंहासनों पर सो नहीं वृक्षों के बाहर जाके गले लग गए बेलों को गले लगाया पत्तों से प्रेम किया घास के तिनकों से प्रेम किया सरोवरों में जाकर के कूद पड़े सरोवरों के मेढकों के साथ खेले जल के साथ खेले उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ खेले पशुओं के साथ खेले सांपों के साथ खेले बंदरों के साथ खेले नुमा किस किस के साथ खेले तो ये अप्रतिम सौभाग्य इससे पूर्व ब्रह्मा जी कहते हैं हे देव किसको प्राप्त किया अरे हमने देखा ब्रह्मा की इतनी बड़ी आयु हमारी हमने बहुत संत देखे बहुत महात्मा देखे जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात करने के लिए उनकी ओर दौड़े ऐसे दौड़ने वाले साधक हमने बहुत देखा बड़े ऊंचे ऊंचे साधक जिनने सबका परित्याग करके दौड़ लगाई आपकी तरफ आपको पाने के लिए पर कोई बिरला ही पा सका ये हमने देखा ब्रह्म हमको बताया लेकिन आज की अनोखी झांकी पूर्णमेन् मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान ये बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने ये बालकों के पीछे पीछे दौड़ते देखा और जिनको ढूंढने के लिए अनाधिकाल से अब तक श्रुतियां सारा प्रयत्न कर रही है करते करते थक जाती हैं, हमने हमने देखा तुम वही परमानंद स्वरूप बड़ी आतुरता के साथ इस वन प्रांत में दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहे थे ना बछड़ों को और ये बालकों को कि तुम्हारा रोज का काम ये तुम्हारी दैनिंदिनी दिनचर्या एक दिन की चीज नहीं कि आज ही ये काम करके बैठ गए हूं सवेरे उठ करके रात को जब मैया के कोर में जब तक सो नहीं जाते तब तक दिन भर यही धमाचा पड़े दिन भर यही खेल बोले तो हमने देखा ब्रह्मा जी कहते हैं हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ते खेलते हुए जब थक जाते हैं तो तुम दौड़ के जाते हो भैया तू थक गया ना ले मेरी गोद में सो जा तो उस बच्चे को दौड़ करके अपनी नमी सी गोद में वो विशाल विशद अंक नहीं है यहाँ पर छोटी सी गोद गोद है उसने सुला लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने कर कमलों से उसके बदन को सहलाते हैं धूल लगी होती है तो मैया का पहराया हुआ पीथा अम्बर और एक और कुर्ता ही पीला पीला वो झगुलिया उसको ले करके उसकी धूल पहुँचते हैं और कहीं सिर में धूल लगी लग उस बच्चे के तो फूंक देते हैं फूक देकर मेरे फूंक झाड़ देंगे फूंक दे दे करके झाड़ने लगते हैं और भगवान फिर हमने और एक चीज देखी वो क्या देखा हमने कि सब बच्चे ना खिलाड़ी सब बच्चे और अबोध बच्चे कहीं ये पुष्पों का चयन करते समय इनके हाथ से अगर कोई डाली टूट गई तुम ये डाली तोड़ दी तो डाली को सहलाने लगते देख डाली देख भैया पेड़ ये बच्चे ने भूल की है और तेरे चोट लगी होगी तेरे चोट लगी होगी तो उसको सहलाने लगते हाथ से वृक्ष की छोटी सी डाली को तिक तिक तिक उसकी शाखा टहनी को तो अपने कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते सहलाते फिर उसमें हाथ से पानी डालते पानी डालते और बच्चों से कहते थे भैया ये भी हमारे सखाई है तुम लोग नाचने कूदने वाले सखाओ और ये देखो बच्चों से कहते कि ये देखो कैसा बढ़िया भैया फूल अपने अंदर से दे देते हैं और ये लोग कितनी सुगंध आती तो बच्चे पूछते कि ये ये तुमको देने के लिए करते हैं साह तुमको देते है ये हाँ बोले हमको सभी को देते हैं वो बोले ये कहाँ रहता इसके ये तो है इसके अंदर फूल अंदर से बोले ये पेट में रहता है इनके और पेट में रखी चीजों को तो ये बाहर निकाल देते हैं तो कन्हैया तुम्हारे लिए निकाल देते हैं बोले हाँ हाँ हा, हमारे लिए तुम्हारे लिए बोले तब तो इनको अपनी अब तो भैया भूल हो गई ये तो हमारे तो जैसे ही खोए हुए हम भी तुम्हारे सखा ये भी तुम्हारे सखा हम तुम्हें खाने पीने को ला देते हैं हवा करते हैं तो ये तुम्हें देखो सुगंधी देते हैं फूल देते हैं और देखो ये पत्ते भी ले देते हैं, देते हैं तो हम लोग खाते है कहाँ पर ये पत्ते दे देते हैं, ये सब तो प्रसन्न हो जागे तुम इस प्रकार से वृक्ष लता गुल सबको तुमने स्नेह दान दिया ये इस व्रज के सेवा कहाँ संभव ओ भाग्य भाग्यम नंद गोप व्रज कसांग ये वर्जन की भाग बढ़ाई हो प्रभु मुह नहीं कही जाय जा प्रभु के आनंद को ले बरत अज शिव शेष महेश सो तुम निरवधि परमानंद जिनके मित्र परम सुखक केवल मनुष्य बालकों के मित्र नहीं है पशुओं के मित्र पक्षियों के मित्र जलचरों के मित्र भंगों के मित्र पतंगों के मित्र लता गोलियों के मित्र ये मानो प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए ही तुम तो यहाँ पर अवतीर्ण हुए इस प्रकार ब्रज गोपी हुए ब्रज के तमाम जीवों का भाग्य कितना ऊँचा इसकी सराहना करते करते फिर बोले ईशांतु भाग्य महिमा च्युत आस्ता ऋषि एकदशी वही व्यय बत भू विभागाषि चषकृत्यवाद थे ब्रह्मा जी भूल गए यहाँ पर थोड़ा सा वात्सुल्य आया ना ये प्रेम रसुमरा तो ये नहीं सोचा कि इनकी इन का के देवता कोई दूसरे नहीं है ये जितने जगत के जीव हैं जो ब्रह्मा के सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं उन जीवों के तो ये अहिष्टाक्ष देवता होते हैं और वो अनेक हैं एक दो नहीं बहुत दो है वो ग्यारह इंद्रियों के ग्यारह देवता हैं ग्यारह इंद्रियों ग्यारह देवता हैं तो उनमें ब्रह्मा भी एक है तो उन लोगों के सब बजबालकों के और वृद्धिकीय वस्तुओं का भाग्य बताते बताते ब्रह्मा जी के मन में यह आ गया कि हम लोग जो भाग्यशाली हैं तो हम लोग भाग्यशाली कैसे हैं? तो ये कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इनके जो ये ग्यारह इंद्रियां जो है ना इन इंद्रियों के हम देवता हैं तो बोले अम्मा जी बोले कि भाई देखो भूल गए इस बात को कि इनके देवता दूसरे नहीं होते ये स्वयं ही वो हैं इस बात को भूल करके बोले कि भगवान इन वृद्धवासियों का भाग्य तो है ही और हमारे समान जो क्षुद्र जीव हैं ये तो इनके भाग्य की महिमा समुद्र के गूद का स्पर्श भी नहीं कर पाता इतना इनका सौभाग्य महिमार्ण है लेकिन इनके भाग्य महिमा का कुछ हमको परिचय हम ये कुछ कुछ पदार्थ हुए और केवल हमें नहीं हुए ये ग्यारह इंद्रियों के जो ग्यारह निष्टात्री देवता हैं ये सब के सब हम लोग पदार्थ ले क्यों ये ये जो वनवासी लोग हैं इन्होंने आपके माधुरस का आस्वादन किया किस साधन से इंद्रियों के द्वारा तो किया ना आंख से देखा कान से सुना चख से इन्होंने स्पर्श किया जीभ से चखा तो 11 इंद्रियों के द्वारा ये किया पर हम महाराज इंद्रियों पर बैठे रहते हैं इंद्रियों को इष्टात्री देवता हम भी हैं तो हमारा ये परंपरा आपके साथ संस्पर्श हो गया सीधा तो नहीं हुआ सीधे के लाहौल तो है ही नहीं पर ये ब्रजबासी जिन्हें ग्यारह इंद्रियों के द्वारा निरंतर आग के माधुर्य का रसा स्वाधन करते हैं उनके अभिष्टात्री देवता होने के कारण से ये संबंधगंध परम्परा यह संबंध भी सुधार ही गंध परम्परा से हम लोग भी महाराज कृपार से हो गए तो ये कहते हैं कि ये जो उनका कथन है ये कथन वास्तव में उचित तो नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आ गया मन में आ गया और ब्रह्मा जी को किसी प्रकार से ऐसा भगवान ने भाष्य भी करा दिया इस समय कि भैया तुम इतना अपने को रीच क्यों मानते हो अरे तुम तो हमारे भक्तों की सेवा कर ही रहे हो ना हमारे भक्तों के प्रेमियों के जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भ्रष्टाचारी देवता होकर उनमें जो तुम शक्ति दे रहे हो और उनमें आए हुए रस को जो पान करने के लिए उनमें एक सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो तुम इसलिए तुम उसका पान कर ही रहे हो तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हम लोग जो हैं, ये धन्य हो गए इस प्रकार से आपके इस रस का पान करके हम लोग धन्य हो गए तो मन बुद्धि ये ग्यारह हैं मन बुद्धि अहंकार कान कर्म स्वक् चक्षु रचना नासिका वाक हस्त, पद। ये ग्यारह इंद्रियों के देवता है तो इन देवताओं में सबसे पहले तो इन नाम लिया शंकर जी का उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि अपने तो अपराधी हैं पहले अपराधी अगर अपनी गंती करा दे महात्माओं में तो अपराध क्षमा कराने का भाव ही लुप्त तो हो गया तुम तो महात्मा बनते हो ना बड़े बनते हो तो ब्रह्मा जी को संकोच हो गया ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये ब्रह्मा जी ने पहले नाम लिया शंकर जी का बीजे शंकर जी जो है देखिए ना फिर अपना नाम भी लिया कि तो शंकर जी फिर मैं ब्रह्मा फिर तो चंद्रमा ये दिशाएं दिक्क वायु सूर्य प्रचेता अग्नि बन्नी इंद्र रूपेन्द्र ये ग्यारह देवता हैं, तो कहा ये सब कस भाग्यशाली है क्योंकि ये हम सभी ये ब्रजपुरवासी के इंद्रियों के इंद्रियों हमने पान पात्र प्याला बना दिया ना हमने वर्ष रखे कहा रस पान करे कहें से प्यालों से तो महाराज हम सबने इन इंद्रियों को प्याला बनाए रखा है ये हमारा सौभाग्य तो ब्रह्मा जी ने जो नाम लिया शिवजी का इसमें एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी ने समझा कि शिवजी बड़े प्यारे शिवजी जो है ये बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को तो किसी प्रेमी के सामने उस, उस, उसके प्रिय का नाम ले दिया जाए ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है किसी माँ को पसंद करना हो तो उसके लड़के की बढ़ाई करो मां पसंद हो जाए किसी विद्वान को अगर आज करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाए तो प्रिय है ना तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भी एक बड़ा सुंदर एक साधन है शिव जी की याद दिला दें उनको तो शिवजी की याद दिलाने वाला भी प्रिय की याद दिलाने वाला भी प्रिय को बड़ा प्रिय होता है इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शिवजी का नाम पहने लिया और कहा महाराज ये हम लोगों ने प्याले बना दिए और इन पात्रों में रहता क्या है निरंतर आपके चरण सरोज का मधुर मकरंद रस रहता है इन प्यालों में और चीनी ये जितनी भी वृद्वासियों की इंद्रियां हैं इन इंद्रियों में भरा रहता है केवल ये ब्रिजेन्द्र नंदर के चरण सरोज का मकरंद रस विशेष नहीं आता यहाँ पर किसी इंद्रिय में नित्य परिपूर्ण रहते हैं ये प्यारे सुधा से और ये ऐसा मादक रस है कि जिसने एक बार इस रस का स्वाद चखलिया सहानुभूति हो गई ये उन्मादी का इसको इसको उन्मादी रस का है रसज्ञों ने कि फिर उसका दूसरी ओर से मनोक्ष हमेशा गले निवृत्त हो जाता है तो इन प्यारों के द्वारा इन इंद्रियों के द्वारा ब्रदवासियों का मन तुम्हारे साथ नित्य संबंधित हो रहता है इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा में नित्य लगी रहती है और प्रेम निरंतर इनके साथ संपर्कित रहते हो। बोल भी क्या क्या करते हैं ये बड़ी मधुर चर्चा बोल महाराज क्या बताऊं? इनका मन तो रात मंत्र आपका मनन करता है रंग रंगियों मैठोर नंद नंदन अक्षत कैसे आनी हुए और इनके मन में किसी दूसरी वस्तु के लिए स्थान रहता ही नहीं और इनकी बुद्धि क्या सोचती है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए और कोई बुद्धि बात नहीं सोचती बुद्धि केवल एक ही बात सोचती है कि श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जाए कौन सी क्रीड़ा की जाए जिससे उनको सुख मिले बस ये उनको सुख पहुंचाने का व्यवसाय बुद्धि करती रहती और इनका अहंकार इनका अहंकार नित्य नित्य तुम्हारे रुचि संपादन में संलग्न रहता है तुम्हारा रुचि कर जो कार्य वैसे ही बन जाते हैं बोले अब अब तुम्हारे सामाजिक मित्र बनो खेल बोलो तुम्हारे मित्र अब तुम उन्हें डांटने वाले उनके घटे को डांटने वाले इनका अहंकार जो है वो निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है और इनके कान को तो दूसरी बात कान के सामने सुनाने जाए तो कान इनके बहरे हो जाते हैं सुनते नहीं पर जहां भी तुम्हारी वेणु की ध्वनि तुम्हारी वो मधुर मधुरस प्रवाहिणी वाणी ये जहां देखिए उसी से ये पूरी रहते हैं इनके कान कानों को अवकाश नहीं मिलता इनके कानों को दूसरी बात सुनने के लिए अवकाश ही नहीं है और इनका त्वचा उनकी जो त्वचा है वो बोले विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप स्पर्श के कई भेद होते हैं स्पर्श तो सब नहीं होता है अंग का ही तो उसमें भावानुभेद से वो स्पर्श भेद होता है उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है मात्र चरण स्पर्श गुरु चरण स्पर्श बालक का शिर स्पर्श किसी प्रेसी का अंग स्पर्श भगवान के चरण स्पर्श किसी महात्मा के के चरण स्पर्श किसी गरीब की सेवा किसी थके हुए के अंग दावना ये सभी में स्पर्श है पर स्पर्शों में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है उसी प्रकार की चेष्टा उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है स्वाभाविक भय के मारे और चंद पकड़ लिए किसी की कि महाराज को क्षमा करो आप बया करो हम डर गए भी स्पर्श है पर काफता रहता है शरीर उस समय कहीं ये हटा न दे ये स्पर्श है तो स्पर्श अन्य का होने पर भी विभिन्न भावों के द्वारा होता है तो ये जो यहाँ के वर्दवासी हैं, कोई सखा है कोई माता पिता है कोई कुछ है तो ये अपने अपने यथा के भावों और अधिकारों के अनुरूप इनकी जो त्वचा तो है वो निरंतर के श्रृंग स्पर्श नहीं लगी रहती दूसरा स्पर्श नहीं करती करती करती नहीं मोर वोर का स्पर्श और पर महाराज इनके रसन ये आज के अधराम से कि जो प्रसाद है उसी का रस लेती है